यथार्थ शरणागति गोस्वामी जी ने एक बड़ा मीठा विनोद भरा वाक्य कवितावली रामायण में कहा कि किसी व्यक्ति को लगता है कि शंकर जी बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं उनका नाम आशुतोष है उसके साथ साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है कि वे बड़े और औढ़दानी हैं जो मांगे उसे वह दे भी देते हैं इसीलिए देवताओं का ही नहीं दैत्यों का भी झुकाव उनकी ओर बहुत होता है जब वे सुनते हैं कि शंकर जी बड़े भोले भाले हैं प्रसन्न होकर वे जो मांगे वह दे देते हैं तो उनको लगता है कि विष्णु की उपासना तो ठीक नहीं है वे शीघ्रता से प्रसन्न भी नहीं होते और मांगने पर कह देंगे कि यह देंगे या नहीं देंगे या यह कह देंगे कि यह उचित है या अनुचित है इसलिए वे शंकर जी को इस दृष्टि से देखते हैं गोस्वामी जी ने विनोद भरे शब्दों में कहा कि शंकर जी प्रसन्न भी जल्दी हो गए और उस साधक के सामने प्रकट हो गए अब साधक ने उनके रूप को देखा पूरा शरीर नम नग्न है चिता के भस्म लिपटी हुई है हाथ में भिक्षा पात्र के रूप में खोपड़ी है वह तो देख मौन हो गया शंकर जी ने पूछा तुम मौन क्यों हो क्या चाहते हो मांग लो बोल क्यों नहीं रहे हो उसने कहा महाराज बुलाया तो था आपसे मांगने के लिए ही पर आपको देखकर सोचना पड़ रहा है कि आपसे मांगें कि आपको दे शंकर जी का बड़ा अनोखा दर्शन है सप्तर्षियों ने यही कहा पार्वती से तुम शिव से विवाह करना चाहती हो तुम्हें पता है यह उनका पहला विवाह नहीं है इससे भी लोग अंतर मानते हैं दूसरा विवाह उतना उत्कृष्ट नहीं माना जाता है वे पहले भी विवाह कर चुके हैं और उसका परिणाम क्या हुआ बोले पुणे अव ढेरी मरारिंदताही सती के साथ ऐसा व्यवहार किया जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया तुम जानती हो कि किसी का पत्नी से वियोग हो तो वह दुखी होता है लेकिन सती की मृत्यु के बाद अब शंकर जी के दो ही काम रह गए क्या या तो सोते रहते हैं और अगर जागते भी रहते हैं तो गृहिणी तो घर में है नहीं तो भोजन कौन बनावे तब तो बस एक ही चर्या है अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव सहज एकाकिन के भवन बहू नारी खटाए जो व्यक्ति रात भर सोवे और दिन में भोजन की चिंता छोड़कर भिक्षा पात्र लेकर जिस किसी के द्वार पर पहुंच जाए और उसे पत्नी वियोग से रंज मात्र दुख ना हो ऐसे व्यक्ति को पति बनाकर क्या तुम सुखी रह सकती हो तो इसमें व्यंग यही है कि शिव को देखकर तो छाप यही पड़ती है कि भगवान शंकर ने उस मांगने वाले से कहा कि देखो भाई तुम यह देखकर कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है मांगने में संकोच मत करो मांगो और मांगने में कमी मत करना कम मांगना हो तो और किसी देने वाले को बुला लो मुझसे मांगना तो अधिक ही मांगना यह लिखा हुआ है गोस्वामी जी ने कहा नागो है शंकर जी का नाम भी लिया तो नंगा नागो फिर कहे मांग देखी देख न खाको कछु जन मांगिए थोरो मुझे देखकर भ्रम में मत पड़ जाना यहाँ कोई कमी नहीं है बस एक बात ध्यान में रखना बस थोड़ा मत मांगना अगर कोई भगवान शंकर के इस सूत्र को समझ ले तब तो वह धन्य हो जाएगा वह तो कोई भी होगा तो वे यही कहेंगे कि थोड़ा मत मांगना पर थोड़े का तात्पर्य क्या है मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक लाख रुपया शंकर जी से मांगने का विचार किया हो और शंकर जी कह दे कि भाई थोड़ा मत मांगना तो वह सोच लेता कि एक करोड़ मांग लें दस करोड़ सौ करोड़ मांग लें पर रामायण में थोड़े और बहुत की परिभाषा दूसरी है उसकी परिभाषा भगवान राम ने अयोध्या पूर्वासियों को उपदेश देते हुए बताई प्रभु जब राजा के रूप में सिंहासन पर सभासीन है तब वे एक बार समस्त अयोध्या पूर्ववासियों को बुलाते हैं तब भगवान श्री राघवेंद्र ने राजा के रूप में आदेश नहीं दिया उसे आप उपदेश कह लीजिए संदेश कह लीजिए बड़े प्रेम से उन्होंने कहा मित्रों मैं राजा के रूप में आपको कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ कहूँ करो जो तुम्हें सुहाय मैं अपना विचार प्रकट करता हूं और आप लोगों को वह उचित लगे तो उसे स्वीकार करें उसके बाद प्रभु ने मनुष्य शरीर की दुर्लभता की ओर संकेत करते हुए ये शब्द कहे मनुष्य शरीर साधना का धाम है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बड़ी सांकेतिक भाषा है इसका अभिप्राय है कि यह जो शरीर है वह साधना का धाम है सुंदर शब्द चुना प्रभु ने अगर प्रारंभ में ही आपको विश्रामालय नाम लिखा हुआ दिखाई दे तो वह विश्राम करने का स्थान है भोजनालय दिखे तो वह भोजन का स्थान है भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसका निर्माण साधना के लिए हुआ है यह कितने महत्व का सूत्र है यो कह संकेत योग कह संकेत है कि शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा है सदगुरु प्राप्त करके व्यक्ति धन्य हो जाता है किंतु एक गुरु ऐसा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ है उसका भिन्न रूप भी है इसका संकेत पिछले वर्ष की कथा में मिलेगा सदैव स्वामी जी ने अभी स्मरण दिलाया था कि समुद्र में लंका समुद्र से लंका घिरी हुई है भगवान श्री राम समुद्र के उस पार विराजमान हैं विभीषण को उनके शरण में जाने के लिए इस समुद्र को पार करना होगा समुद्र को पार करने की प्रक्रिया है भगवान श्री राम समस्त बांधरों को लेकर उस समुद्र को पार करते हैं और लंका में पहुंचते हैं उसी समुद्र को पार करके विभीषण प्रभु के पास आते हैं इसका विस्तृत तात्पर्य आगे चलकर रखने की चेष्टा की जाएगी